मावित शाव हांति शांति शांति शांति योग दर्शन की पचपनवी कक्षा योग दर्शन के द्वितीय पात्र साधन पात का तेरहवा सूत्र कल प्रारंभ किया था बारहवें सूत्र में भी बताया था कि क्लेश मूलह कर्माशय है कर्माशय क्लेश मूलक होता है और दृष्ट अदृष्ट जन्म को में फल उसका प्राप्त होता है और तेरव सूत्र में बताया था मूल के होने पर यानी क्लेश के होने पर कर्माशय का विपाक होता है और वो विपाक जाति आयु भोग के रूप में होता है फल तो के पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछे के तो है। का है। तो तो का है यहाँ उस तरह का वाक्य यही है यहाँ और एक दो जगह ऐसे भी आती है आगे तो इनके द्वारा भी कर्माशय का बनना स्वीकार किया गया ठीक है और समझना इनमें रहते नहीं किसी सबसे नीचे से तत्र न न न नासि दृष्ट जन्म देय निशुद्ध आपसे इसमें एक भाव में नारकना नरकीय परम है तो उनका कार्य काल कहते हैं महादेवी यसं का हम गुण का बोध है इसी से हमें यह कहते हैं हमें ठीक है उस तरह कोई अगर करना चाहता है तो तत्व नारकाणाम नास्ती दृष्टिजन्म वेदनीय कर्माशय तो नरक योनियों में उसी जन्म के कर्मों का फल नहीं मिलता है पिछले जन्मों के कर्मों का फल मिलता है ठीक है और नरकीय योनियों के कर्मों का फल कहा मिलता है दृष्टिजन्म में तो मिलेगा नहीं उन कर्मों का फल आगे मिलेगा ऐसा अभिप्राय हम का साथ में मैं जोड़ रहा हूं उसके साथ में ये अर्थापत्ति निकलेगी नरक योनियों में जो कर्म फल भोगे जा रहे हैं तो ऐसा है कि पीछे से निकाल करके देख सकते हैं इसमें भी इसमें उनको कोई दे दोष लगता है कि जो अति निकृष्ट कर्म है उनका फल इस जन्म में नहीं हो सकता मनुष्य जन्म में इसमें उनको कोई आपत्ति लगती है कोई आपत्ति दिखाई है उन टीका कारण ने नहीं उन्होंने उस तरह से अर्थ किया और क्षीण क्लेशानामा भी नाश्ती अदृष्ट जन्म भी तो जो क्षीण क्लेश हो गए हैं उनका अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता है उसका अर्थ वो यहां भी पिछले वाले से करते हैं। कि पिछले कर्मों का फल इनको नहीं मिलता है इस जन्म में उनको इसी जन्म का फल उनको मिलता है ऐसा यहां भी लेंगे अगर इस शैली में दोनों में देखा जाए तो ये चूंकि कर्माशय बनता ही मनुष्य शरीर में है तो नारका नाम इन्होंने जो किया है राजवीर जी ने तो यही किया, किया वैसा है ठीक है अब तो दूसरों ने मान लो कोई वो अर्थ कर रखा है तो उसमें सिद्धांततः तो कोई हानि है नहीं सीधे सीधे वही वो इस तरह अर्थ कर रहे हैं यहां जो अर्थ किया था वो नहीं अर्थ ले रहे हैं वो उनके हिसाब से और इसमें अंतर कुछ तो आना चाहिए ये जो दो व्याख्याएं हैं इनमें अंतर होना चाहिए सीधे सीधे शब्दों में जो है उसमें तो सिद्धांत में तो कोई वैसा विपरीतता आ नहीं रही है जो तात्पर्य लेंगे उसमें भिन्नता आएगी यहां पर कहा गया था जो अति दुष्ट कर्म है उनका दृष्टिजन वेदनीय कर्माशय नहीं बनता है नारकाणाम कर्मणाम उनका दृष्ट वेदनीय कर्माशय नहीं बनता कर्माशय तो बनता है लेकिन दृष्टि जर्मनी निवेदनीय नहीं बनता अगले जन्मों में भोगते हैं उन्होंने कह दिया कि जो नारक योनिया है इनमें पिछले कर्मों का फल मिलता है तो यहां इन्होंने कहा था कि इन कर्मों का फल यहां नहीं मिलता अगले जन्मों में मिलता है ठीक है योनियों में मिलता है और उन्होंने कहा कि तीर्यो में जो फल मिल रहा है वो पीछे का आ रहा है इस जन्म का नहीं है वो पिछले का है तो वैसे तो कोई अंतर हुआ नहीं इसमें तो अर्थ भेद करने में कोई प्रयोजन होना चाहिए उसकी दृष्टि से अगर विचार करें कि वो यूं कहें कि वो इस बात को अगर अस्वीकार करते वो यूं कहें कि जितने भी योनियां हैं नरक योनियां हैं उनमें जो कर्म फल भोगा जाता है वो तो पिछला होता है लेकिन मनुष्य जन्म में भी अति दुष्ट कर्मों का फल भोगा जा सकता है उसमें इधर पहले वाले पक्ष में क्या बन रहा था कि अति दुष्ट कर्मों का फल मनुष्य शरीर में नहीं भोगा जा सकता उनके पक्ष में इसमें स्वीकृति हो जाएगी क्योंकि उसका निषेध तो किया नहीं है उन्होंने नारक योनियों में पिछले कर्मों का फल होता है ये तो पहले वाले को भी स्वीकार्य है अंतर कुछ नहीं है उसमें लेकिन इसके निहितार्थ जो है अन्य जो अर्थ आएगा अर्थापत्ति से आएगा कि वो मनुष्य शरीर में नारक अति निकृष्ट कर्मों का फल भी भोग स्वीकार करते हैं कि पहले पक्ष में अति निकृष्ट कर्मों का फल मनुष्य शरीर में मिल ही नहीं सकता है ये अंतर आएगा अरे बात समझ नहीं। नहीं, में ऐसा तो तो मैं भी नहीं कह रहा हूं वो ऐसा मानता है कि मनुष्य शरीर के में किए गए कर्मों का सारा फल यही मिलेगा ऐसा तो कहीं नहीं रहा अति निकृष्ट कर्मों की बात है भिन्नता कहां पर लगेगी फिर पहले पक्ष में कहा जा रहा है अतिनिकृष्ट कर्मों का फल मनुष्य शरीर में नहीं मिलेगा यानी अर्थापत्ति से आ रहा है कि अन्यत्र मिलेगा दूसरे पक्ष में जो अर्थ किया गया कि तीर्योनियों में जो फल मिल रहा है वो इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का है तो पहले वाले की जो अर्थापत्ति थी वो इसका साक्षात अर्थ निकाल रहे हैं लेकिन इससे अर्थापत्ति में क्या निकलेगा दूसरे पक्ष में उनके उनके मत में ये आ सकता है कि अति निकृष्ट कर्मों का फल मनुष्य शरीर में मिलता है मिल सकता है लेकिन तो उसका उन्होंने निषेध नहीं किया मनुष्य शरीर में कौन से कर्मों का फल मिलता यह कोई उन्होंने नियमन तो किया नहीं है तो पहले पक्ष में नियमन हुआ कि जो अति निकृष्ट कर्म है उनका फल मनुष्य शरीर में नहीं मिलता है इन्होने नियमन कर दिया दूसरे वाले अर्थ में नियमन तो हुआ नहीं है तो मनुष्य शरीर में सब तरह के कर्मों का फल मिल सकता है अति निकृष्ट का भी मिल सकता है ये उसमें भिन्नता रहेगी ठीक है और, और कोई समाधि के बारे में वहां तो क्षीण ही अर्थ आएगा कमजोर करना ये तो हमारे को होगा नहीं तो नहीं।, नहीं।, नहीं तो ये अर्थ संगत नहीं लगेगा फिर अन्य के जगह जो आया है सारा उसकी संगति नहीं लग पाएगी अगर हम क्षीण शब्द को देख के दोनों जगह एक जैसा अर्थ लगा देंगे वहां तो कमजोर करना अर्थ लेंगे और यहां पर भी कमजोर करना ही अर्थ लेंगे तो संगति नहीं लगेगी तो ओके, कर्माशय की जो समाप्ति है वो जिसके क्लेश दग्ध बीज हो गए हैं उनकी दृष्टि से तो पीछे जो अगले सूत्र में जो आया है सती को तो यदि क्षीण हो गए हैं तब भी मूल तो बचा हुआ है क्लेश तो बचे हुए उसका विपाक होता है और जिसके अब आगे आज का विषय आएगा कि उसमें कि वो दग्ध हो जाते हैं तो कर्माशय फल नहीं देता है ये जो स्पष्टीकरण आ रहा है तो इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ क्षीण शब्द का अर्थ हमें दग्ध बीज लेना होगा नहीं तो विरोध आएगा हाँ। तो हाँ हाँ। और समाधि के के है, है, को उसके उसमें दिक्कत ये है कि आप जिस तरह से कह रहे हो कि वो दग्ध बीज हो जाते हैं संप्रजार समाधि के अंदर तो संप्रजात समाधि में वो दग्ध बीज होते हैं इसका सीधा उल्लेख नहीं आता वृत्ति के स्तर पर ठीक है क्लेश वृत्ति के स्तर पर समाप्त हो जाएं ये यहां तक ठीक है वृत्ति के स्तर पर संस्कारों के स्तर पर तो वो असंप्रज्ञात में होंगे वो आगे के वर्णनों से स्पष्ट है तो जो व्युत्थान संस्कार हैं उनका भी दग्ध बीज होना वो असंप्रज्ञात्मे स्वीकार किया जाता है तो चुनौती चक क्लेशान वहां पर उसका दग्ध बीज अर्थ लें वो संगत नहीं हो पाएगा दोनों जगह क्षीण का मतलब दग्ध बीज ले लें तो एक जगह तो दग्ध बीज लेना ही होगा हमारे को एक जगह तो दग्ध बीज लेना ही होगा उस तरह का कोई संकेत सीधे सीधे नहीं मिल रहा जो आप कह रहे हो व्यत्थान का संप्रज्ञात में दग्ध बीज हो गया और संप्रज्ञात के जो है उनका निरोध में उसमें दग्धबीज हो गया इस तरह के कोई संकेत तो नहीं है विचार कर सकते हैं विचारणीय रख सकते हैं इस बिंदु को भोग योनियों में भोगा जाएगा ना इसलिए तो अदृष्ट जन वेदनीय है भोग की बात है नारक योनियों में कर्म किए जाते हैं ऐसा थोड़ा ना कहा जा रहा है यहां पर आपकी आपत्ति ये है कि तीर्य क्योंनियों में तो कर्म नहीं किए जाते केवल भोग भोगे जाते हैं तो यहां ये कहा यह अर्थापत्ति थोड़ी ना आ रही है कि तीर्य क्यों में कर्म किए जाते हैं ये अर्थापत्ति कैसे निकाल रहे हैं कैसे कैसे निकलेगी अदृष्टजन वेद उनका नारकों का दृष्टजनुवेदनीय कर्म अश्य नहीं होता है अदृष्ट जनुवेदनीय होता है इनका जैसा अर्थ लेना है ये आप उन, उनके अर्थ पर आपत्ति कर रहे हो वो जो अन्य टीकाकारों का इन्होंने बताया इन्होंने लेकिन तात्पर्य दूसरा कहा था उसको उसको उसको उनके तात्पर्य से भिन्न जाकर के प्रश्न नहीं करेंगे आप अर्थ ले रहे हो वो अलग ले रहे हो इनका ये कहना था कि नारकों में दृष्टिजन्म वेदनीय नहीं होता इसका मतलब नारक योनियों में जो भोग किए जा रहे हैं, वो कर्माशय इससे पहले के योनियों में बना है उसका तात्पर्य यह नहीं है कि नारक योनियों में कर्म किए जाते हैं और उन कर्मों का फल इस जन्म में नारक योनि में नहीं होता है वो आगे के जन्मों में होता है नारक योनियों में कर्म किए जाते हैं इसमें तात्पर्य नहीं था इनका आप उसी में दोष दिखा रहे हो ना कि तो ये अर्थ निकल के आएगा कौन सा नहीं है तो में नहीं तो तो तो उसका भी हाँ। ये भोग है हाँ इन्होंने बताया ठीक है ये आप नया नए ढंग से बोल रहे हैं तीसरा अर्थ बोल रहे हैं बोलिए है? तो, मैं तो कर भी नहीं मान रहा हूं ना मैंने तो ये कहा ही नहीं ये तो प्रश्न आपने नया अर्थ किया और प्रश्न अन्यों से पूछ रहे ये प्रश्न तो आप ही पे आएगा कि अगर अगर आप ये अर्थ कर रहे हो तो उसका उत्तर आप ही को ढूंढना होगा और अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो उस अर्थ को छोड़ना पड़ेगा हमारे को अन्य प्रमाणों से सिद्ध है कि कुछ योनियां केवल भोग योनियां होती है ठीक है कर्म दे, उपभोग दे और उभय उभय दे, ठीक है तो उपभोग दे कौन से हैं? वो अन्य यानी कोई ना कोई उपभोग दे तो हो है ही इतना तो संकेत मिल रहा है हमारे को उस प्रमाण से संख्य दर्शन के सूत्र से अगर आप यूं कहने लगेंगे नारका नाम तो उन, वो फिर भोग योनिया नहीं रही वो फिर उभय योनियों में आ जाएंगे क्योंकि उनमें भोग तो हो ही रहा है वो भले ही पिछले का हो रहा है उनके कर्मों का उसी जन्म में भोग भले ही ना हो रहा हो लेकिन पिछलों का तो भोग हो रहा है तो भोग है तो है और नए कर्म भी किए जा रहे हैं तो फिर उभय कोटि में आ जाएंगे फिर भोग योनि कोई कौन सी रहेगी तो वो तो प्रश्न अगर ऐसा मानते हैं तो प्रश्न तो उठेगा प्रश्न उठेगा वो ठीक नहीं है ऐसा नहीं मान सकते हैं नारका नाम का मतलब आप नारक योनियों का कह रहे हो उनमें दृष्ट जन वेदनीय नहीं होता यानी उनमें अदृष्ट जन वेदनीय होता है तो तो नारका नाम का वो अर्थ करके कह रहे हो आप वो तो संगत नहीं लगेगा इसलिए वो अर्थ नहीं किया जा रहा है ऐसा ही कहा गया इस प्रसंग में तो नारकाणाम का मतलब तो नारक योनियां अर्थ नहीं ले रहा हूं ना मैं हा जो नरक फल देने वाले जो कर्म हैं अत्यंत निकृष्ट जो कर्म हैं उनका वो दृष्ट जन्म में वेदनीय नहीं होते यहां तो कर्म अर्थ लिया गया है नारकाणाम आप ले रहे हो योनियों का वो तो अर्थ किया नहीं गया तो ले तो भविष्य का ही रहा जिसमें लेकिन नारकाणाम का अर्थ अलग लिया जा रहा है नारका अर्थ अगर योनि लेते हैं तो फिर वो अर्थ संगत लग सकता है जो इन्होंने कहा कि उन में जो फल भोगा जा रहा है वो उनका अपने जन्म का किया हुआ नहीं वो पीछे का किया हुआ है मेरे को तो अभी पहला वाला पक्षी ठीक लग रहा है उसी चले आगे सापेक्ष कथन है सद्य औरों की अपेक्षा शीघ्र है अब सद्य का मतलब आप जानना चाहते हैं कि एक सेकंड में या एक महीने में या एक दिन में अब एक सापेक्ष कथन है मैंने कल भी कहा था शीघ्र होता है तो शीघ्र का मतलब इसी जन्म में हो जाएगा और इसी जन्म में भी देखो कर्म तो कुछ ऐसे होते हैं जो इस जन्म में भी फल देते हैं और अगले जन्म में भी देते हैं अगर वो ऐसा कर्म है जो इसी जन्म में फल दिया जाने वाला है तो इस जन्म में फल देने वाले अन्य कर्मों की अपेक्षा वो शीघ्र दे देगा और यदि वो कर्म ऐसा है जिसका फल अन्य जन्मों में दिया जाना है तो इसके अतिरिक्त भी जो अन्य जन्मों में फल मिलने वाले कर्म हैं उनकी अपेक्षा इसका शीघ्र हो जाएगा ठीक है वो कर्म के ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरह का कर्म है इस जन्म का है तो इस जन्म में शीघ्र हो जाएगा अन्य जन्मों का है तो अन्य जन्मों में शीघ्र हो जाएगा यही कर सकते हैं मुख्यतः है तो इसी जन्म को लेकर के तात्पर्य प्रतीत हो रहा है तो तेरह सूत्र के भाष्य को फिर से देखते हैं एक पंक्ति हमने कल देखी थी सत्सु क्लेश कर्माशय विपाक आरमी भवती क्लेशों के होने पर ही कर्माशय विपाक को आरंभ करने वाला होता है विपाक को देना शुरू करता है न उच्छिन्न क्लेश मूल है क्लेश रूपी मूल के उच्छिन्न होने पर वो विपाकार नहीं होता तो स्पष्ट हो ही गया है कि कर्माशय तभी विपाक को देने लगेगा जब क्लेश साथ में होंगे क्लेश नहीं होंगे तो वो विपाक को नहीं कर पाएगा अब इस बात को समझाने के लिए दो उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं यथा तुषावन शाली तंडुला अधग्ध बीज भावा प्ररोह समर्था भवंती शाली तंडुला है। शाली मतलब तो चावल धान जो होता है तंडुल मतलब तो वो जो धान छिलके सहित तो होता है उसको शाली तंडुल कहेंगे तंडुल वैसे तो चावल को भी बोलते हैं वो तो शाली के रूप में जो है पूरा जब तुषावन अधा तुष से युक्त रहते हैं तुष मतलब ऊपर जो तुष जो छा, छा, छिलका होता है उसका भूसा जो होता है वो जब रहेगा तब वो उग सकते हैं उसको हटा देंगे तो नहीं उगेंगे बिलई भुना नहीं है दग्ध बीज वाली बात अलग है अभी क्या कह रहे हैं जैसे छिलका उतार दिया जाए तो चावल या तंडुल उगते नहीं है छिलका वाला होता है तो ही उगते हैं तो यथा तुषावन शाली तंडुला और दूसरा कह रहे हैं अदग्ध बीज भावा और वो दग्ध बीज नहीं हुए भूने नहीं गए हो उनका धानिया नहीं बना दी अग्नि में न पका लिया हो तब प्ररोह समर्था भाव प्ररोह में समर्थ होते हैं इसके विपरीत बोल रहे हैं ना अपनी तो तु तुषा तु दग्ध बीज भावावा भा। जिसके तुष अपनी कर दिए हैं हटा दिए गए हैं वो नहीं अंकुर अंकुरित होने में समर्थ नहीं है और दग्ध बीज भावावा भा। जब उनको भुने हुए बीज के समान कर देते हैं उन भून देते हैं तब भी वो अंकुर में समर्थ नहीं होते हैं तथा इसी प्रकार से क्लेशावन कर्माशय विपाक प्ररोही भवती कर्माशय भी क्लेशों से जब बिंधा हुआ रहता है युक्त रहता है तो वो विपाकारं भी होता है विपाक प्ररोही बहुत ही उसमें विपाक निकल कर के आता है तो जो धान का छिलका है वो तो हो गया यहां पर क्लेश और अंदर का जो बीज है वो हो गया कर्माशय तो कर्माशय होते हुए भी अगर क्लेश नहीं है यानी छिलका नहीं है तो तंडुल उगेगा नहीं विपाक प्ररोही नहीं बनेगा तो तथा क्लेशावन अतः कर्माशय विपाक प्ररोही बहुत न अपनी अपनी जिसके क्लेश हट गए हैं जैसे मातुष हट गया था वो विपाक प्ररोही नहीं होता है न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावो वायती अथवा प्रसंख्यान से दग्ध हुए वे क्लेशों के समान दग्ध क्लेश क्लेश रूपी बीज के समान जब होता है तब भी वो प्ररोह नहीं कर सकता सच विपाक स्त्रिविधो जाति और भोगा और यह विपाक तीन प्रकार का होता है जाति आयु और भोग तो सूत्र का जो अर्थ था वो तो यहां पर पूरा कर दिया इन्होंने सूत्र से संबंधित बात तो पूरी हो गई अब जो आगे का वर्णन है वो कर्माशय से संबंधित कुछ विवेचनाएं हैं, विस्तार है वो बताया जा रहा है ठीक है सूत्र तो स्पष्ट हो गया आगे देखो तत्र एकदम विचार थे अब इसमें यह विचार किया जा रहा है किम एकम कर्म एक से जन्म न क्या एक कर्म एक जन्म का कारण होता है एक कर्म एक जन्म एक कर्म एक जन्म जितने कर्म उतने जन्म क्या ऐसा होता है दूसरा अथा एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति अथवा एक कर्म से ही अनेक जन्म हो जाता है एक कर्म से अनेक जन्म हुए फिर किसी और एक कर्म से अनेक जन्म हुए फिर किसी एक कर्म से अनेक जन्म हुए ऐसे एक एक कर्म से अनेक जन्म होते हैं क्या ऐसा है दो पक्ष हैं, और पक्ष रख रहे हैं ये प्रथम विचारणा में दो भेद किए है एक कर्म से एक जन्म और एक कर्म से अनेक जन्म अब दूसरी विचारणा है द्वितीय विचारणा कि अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्भरता क्या अनेक जन्म मिलकर के एक जन्म को देते हैं अनेक जन्म को देते हैं, अनेक कर्म मिलके अनेक जन्म को देते अथवा अनेकम कर्म एकम जन्म निर्भरत अथवा अनेक कर्म मिलके एक जन्म को देते ये कुल मिलाके चार पक्ष होगा हो अब इसका उत्तर देते हैं न तावत एकम कर्म एकस्य जन्म न एक कर्म एक जन्म का कारण तो नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है कस्मात तो कहा अनादिकाल अवशिष्टस्य असंख्यय से च काल क्रम अनियमित अनाश्वासो लोकस्य लोकत तो अनादि काल से जो प्रचित है अनादि काल प्रचितस्य पिछले न जाने कप से अनादि मतलब न जाने कप से बहुत सारे वो इकट्ठे हो रहे हैं प्रचितस्य से असंख्येय से जिसकी हम संख्या नहीं कर सकते इतने तो संख्या निश्चित परमात्मा की दृष्टि से निश्चित है हमारी दृष्टि से अनिश्चित है हम कह ही नहीं सकते कि कितने कर्म होंगे असंख्य अवशिष्ट से, से कर्मण जो बचे हुए कर्म है जिनका फल अभी तक नहीं भोगा गया है उनका और सांप्रतिकस्य और अभी के वर्तमान के कर्मों के वर्तमान के मतलब मनुष्य शरीर के कर्म तो ये जो प्रसंग चलाया जा रहा है ये मनुष्य शरीर को ध्यान में रखकर के किया जा रहा है अन्य शरीरों में भी पिछले कर्म बाकी रहते हैं और वो बहुत सारे रहते हैं मान लो मनुष्य शरीर के बाद में इतर योनियों में गया पाप की अधिकता से तब भी असंख्य कर्म है लेकिन वहां वर्तमान के कर्म नहीं रहेंगे सांप्रतिक कर्म नहीं रहेंगे तो ये जो कथन किया जा रहा है ये मनुष्य को ध्यान में रख के किया जा रहा है और मनुष्य शरीर भी जब मिला है तब भी असंख्य कर्म बचे हुए हैं हमारे एक बार मन में यह आ जाता है कि मनुष्य जन्म अन्य कर्म तो भोग लिए अब मनुष्य जन्म मिला है तो जितने भी हमारे पाप पुण्य पाप पुण्य की तुल्यता से मनुष्य जन्म मिल जाता है तो जितने भी पाप पुण्य बचे हुए थे तुल्य उन सबसे मनुष्य जन्म मिल जाए मनुष्य जन्म मिल गया तो अब पीछे के तो कर्म रहे नहीं कोई और अब बस मनुष्य जन्म में जो नए कर्म करेंगे या जो उनसे फिर आगे आगे मिलता रहेगा लेकिन मनुष्य जन्म जिस समय मिलता है उस समय भी असंख्य पिछले कर्म बाकी रहते हैं और वर्तमान के भी हो रहे हैं वो जो असंख्य बहुत सारे कर्म थे उसमें से थोड़े से कर्मों से मनुष्य जन्म मिलता है पाप पुण्य की तुल्यता से मनुष्य जन्म मिलता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सभी पाप पुण्य बराबर हैं, तो उनको मिला कर के सारे से मनुष्य जन्म मिल गया पाप पुण्य की तुल्यता से मनुष्य जन्म मिला है इसका मात्र इतना अर्थ है कि एक ये योग्यता है कि जब बराबर होंगे तब मनुष्य जन्म मिलेगा अब मनुष्य जन्म किन कर्मों से मिल रहा है वो उसके अपने जो है उनमें ऐसे कुछ से मिलेगा बाकी फिर भी बचे हुए रहेंगे बहुत सारे बचे हुए रहेंगे इसी ने हाथी घोड़े बंदर और न जाने क्या क्या चीज बनने के बहुत सारे कर्म कर रखे बहुत अधिक पाप कर रखे और पुण्य भी बहुत अधिक कर लिए पहले पाप करते करते मान लो बहुत अधिक हो गए फिर पुण्य भी करते करते हो गए मनुष्य जन्म में आया तो मनुष्य जन्म में कुल मिलाकर के मान लीजिए बहुत तो पाप कर लिए बहुत पुण्य कर लिए लेकिन पाप अधिक है पाप अधिक है वो पाप इतने अधिक हैं अगर उन सबका भोग भोगने लगे तब तो न जाने कितने जन्म लेता रहेगा वो लेकिन उन अधिक पापों के साथ साथ पुण्य भी उसके अधिक हैं, थोड़ा ही अंतर है मान लीजिए उनचास पुण्य है और इक्यावन पाप है प्रतिशत हो भले ही करोड़ों और अरबों में हो लेकिन ये जो एक प्रतिशत के अंतर है वो प्रतिशत यदि समान हो गया उनचास उनचास आ गए दोनों दो प्रतिशत जो अधिक थे पाप उनको भोग लिया तो उनचास उनचास हो गए मतलब तो वापस 50 50 हो गए बराबर बराबर हो गए अब मनुष्य जन्म मिल जाएगा लेकिन वो जो बहुत सारे पाप किए हुए थे जिनका जो नारकीय कर्म भी थे जिनका फल अन्य इतर योनियों में ही भोगना था वो भी बचे हुए हैं बहुत सारे मनुष्य शरीर मिलता है उसका ये अर्थ नहीं है कि अन्य शरीरों में भोगे जाने वाले सारे कर्म पहले समाप्त हो गए जिन जिन योनियों में जाना है वो सारे के सारे भोग करके और अब मनुष्य जन्म में आया ऐसा नहीं पाप पुण्य की तुल्यता होती आ सकता है और उसके इतर योनियों में भोगे जाने वाले बहुत से नारकीय कर्म शेष भी बचे हुए रह सकते हैं इसलिए मनुष्य जन्म के संदर्भ में कहा जा रहा है और अनादि काल असंख्यय से अवशिष्ट से कर्मणा असंख्य कर्म अवशिष्ट है अभी भी उसके एक तो पिछले बाकी हैं और सांप्रतिकस्य और वर्तमान के भी बहुत कर्म हैं तो इनका काल क्रम अनियमात काल का मतलब है फल के क्रम का अनियम होने से अगर ये माना जाए कि एक कर्म से एक जन्म होगा तो ये जो असंख्य कर्म बचे हुए हैं तो उनका फल भोगने में कितने जन्म लगेंगे और वर्तमान में फिर और कर लिए तो जितने वो भोग नहीं पा रहा है उससे ज्यादा कर्म कर लिए पीछे के भी बचे हुए हैं और अभी भी हो गया तो कब हो, कब हो जाएंगे फिर ये? काल के कर्म का अनियम हो जाएगा कभी भोग ही नहीं सकता है वो अवसर ही नहीं मिलेगा वो तो फिर जैसे कि फिर फैक्ट्री में उत्पादन तो बहुत अधिक होता जाए और बिक्री नहीं हो रही हो तो जमा है पहले और फिर और उत्पादन अधिक हो गया और बिक रही है थोड़ी थोड़ी ही तो क्या होगा बहुत अधिक इकट्ठे होते चले जाएंगे कभी भी समाप्त नहीं होंगे तो काल के क्रम का अनियम आने से अनाश्वास अनाश्वासो लोकस से प्रसत है लोग कभी भी ऐसी कर्मफल व्यवस्था पर विश्वास नहीं कर सकते तो कभी भोग ही नहीं जाएगा नए नए बहुत ज्यादा होते रहेंगे और भोगे जाएंगे नहीं कर्म अधिक होंगे भोगे कम जाएंगे वो तो बढ़ते ही जाएंगे कभी भी पूरे नहीं हो सकते इसलिए ये अयुक्ति युक्त है इसको स्वीकार नहीं कर सकते कि हर कर्म का एक कर्म का एक शरीर मिले एक योनि मिले ये स्वीकार नहीं है इनको तो लोगों का अनश्वास प्रसक्त हो जाता है सच अनिष्ट और वो इष्ट नहीं है अब यहां पर सीधे सीधे प्रमाण प्रमाणी लोग को स्वीकार नहीं हो सकता यानी सामान्य जनता इसको युक्ति युक्त नहीं मान सकती इसलिए ये अनिष्ट है वो स्वीकार नहीं है आगे न च एकम कर्म एक अनेक से जन्म न कारणम एक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं हो सकता है एक जन्म से अनेक जन्म भी नहीं हो सकते ये तो और भी बड़ी बात हो जाएगी पीछे एक कर्म से एक जन्म हो रहा था वो ही नहीं सलट रहा था तो एक कर्म से यदि अनेक जन्म होंगे तो वो तो कैसे पूर्ति हो पाएगी तो न चाह एकम कर्म अनेक जन्मना न कारणम कस्मात तो अनेकेश कर्मसु एक कर्म कर्मा जन्म जन्मना कारणम अनेक जन्मों अनेक कर्मों में कस्मात अनेकेश कर्मसु अनेक कर्मों में से एक एक कर्मा उनमें से एक एक कर्म अनेक कर्म तो मतलब बहुत सारे मिले हुए जो है आप तक इकट्ठे हैं उनमें से निकला हुआ एक एक कर्म अनेक से जन्म कारणम अनेक जन्मों का यदि कारण हो तो इति से विपाक कालाभाव जो बचे हुए उनके तो विपाक के काल का भाव हो जाएगा विपाक हो ही कब सकता है उनका फल नहीं मिल पाएगा विपाक कालाभाव प्रसकता है और सचापी अनिष्ठ ये भी अनिष्ट शिकार नहीं हो सकता आगे न च अनेकम कर्म अनेक जन्मना कारणम अनेक कर्म मिलके अनेक जन्म को दे दे सकता अनेक कर्म मिल गए और उन सबने मिलकर के ये जन्म भी दे दिया ये जन्म भी दे दिया और ये जन्म भी दे दिया ऐसा भी नहीं हो सकता न च अनेकम कर्म अनेक जन्मना कारणम कस्मात तद अनेकम जन्म युगपथ न संभवती क्रमेण वाच्य जो अनेक जन्म है एक साथ तो हो ही नहीं सकता एक समय में तो एक ही जन्म होगा तो इसलिए कर्म से ही कहना चाहिए कि एक एक करके ही जन्म होता है एक एक करके ही होता है इसलिए अनेक कर्मों के अनेक जन्म एक साथ भी हो यह संभव ही नहीं है। तथा च पूर्ववत दोषानुषंग और इसमें भी पहले के समान दोष आएगा अनिष्ट आएगा और कोई स्वीकार नहीं कर सकता इस स्थिति को तो ये अब जो चौथा एक अंतिम जो बचा तीन का खंडन कर दिया टॉपिक तो क्या बचा अनेक कर्मों से एक जन्म होता है कोई भी जन्म हुआ है वो ना तो एक कर्म से है बल्कि अनेक कर्मों से मिलकर के एक जन्म है इस कारण से तस्मा जन्म प्रायणान्तरे कृत पुण्य पुण्य कर्माशय प्रचय विचित्र इसलिए जन्म से लेकर के प्रायण प्राण मतलब तो मृत्यु प्रकर्ष रूप से जो गमन हो जाता है मृत्यु उसके अंतरे बीच में किया गया जो पाप पुण्य कर्माशय है जन्म से मृत्यु के बीच में जो कर्म किए गए मनुष्य शरीर में वह पाप पुण्य कर्माशय का जो प्रचय है इकट्ठा है वो विचित्र है बड़ा विचित्र है तरह तरह है के हैं उसमें अच्छे बुरे छोटे बड़े बहुत अधिक विचित्रता है उसमें विचित्र है। और प्रधानोपसर्जन भावे प्रधान और उपसर्जन इस रूप में रहते हैं प्रधान का मतलब है मुख्य उपसर्जन का मतलब है गौण वो कर्म तो बहुत सारे हैं लेकिन सभी प्रमुख नहीं हैं उसमें से कुछ प्रधान के रूप में हैं मुख्य हैं और कुछ गौण हैं कुछ प्रबल हैं कुछ दुर्बल हैं है। ऐसे प्रधान और गौण के रूप में वो रखे हुए हैं प्रधान उपसर्जन भावे न और प्रायणाभिव्यक्त है और मृत्यु के मृत्यु के द्वारा वो अभिव्यक्त होते हैं जब मृत्यु हो गई मृत्यु से पहले तक बहुत सारे कर्म इकट्ठा हो गया था पिछले भी थे और अभी के भी थे इकट्ठे हो गए बहुत सारे हो गए अब मृत्यु के द्वारा वो कर्माशय यानी प्रारब्ध प्रकट हो रहा है मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद में अब वो नया जन्म आना है तो उस नए जन्म के लिए एक कर्माशय कर्माशय का मतलब है प्रारब्ध के रूप में संचित नहीं है सारा वो जो प्रारब्ध है वो प्रायणा प्रायणा अभिव्यक्त एक प्रगट्ट के ना मरणम प्रसाद और वो एक मिलकर के प्रगट होकर के एक साथ मिलकर के मृत्यु को करके मरणम प्रसाद है आपस में एक दूसरे से जुड़ के एकमेव जन्म करोती एक ही जन्म को तो करता है तो जो कर्माशय है यहां कर्माशय का मतलब हमें लेना होगा प्रारब्ध संचित नहीं संचित ले लेंगे तो यह आएगा कि जितना भी संचित है बस उससे एक ही जन्म होगा और एक ही जन्म होगा तो बस समाप्त हो गया है। फिर फिर आ तो यहां जो कर्माशय कहा जा रहा है उसका मतलब है प्रारब्ध वो कर्माशय का वो भाग वो एक इकट्ठा भाग जो कि अगले किसी एक जन्म को देने वाला है और उसमें अनेक कर्म मिले हुए हैं प्रकट है समूर्चित है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अब जो हमें फल मिलते रहते हैं जन्म भी शरीर भी मिला परिवार मिला और जो चीजें मिलती रहती हैं उनमें पुरुषार्थ से जो मिला उसको छोड़ करके जो मिलती है कर्माशय के कारण से जो मिलती हैं उसमें ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल इस कर्म से ये मिला इस कर्म से ये मिला वो सारा मिल करके सब कुछ करके एक प्रकट हो गया और उसके अनुसार से कुछ मिलता है भाई ये ये चीजें ऐसे ऐसे मिल रही है एकदम ऐसा विभाजन नहीं है कि इतने का ये हो गया इतने का ये हो गया इतने का ये हो गया वो सब मिल जाएगा मिल करके और फिर कुछ अलग अलग चीजें हमारे को प्राप्त होंगी इसलिए यहां पर इन्होंने इसको कहा सम्मूर्चिता मरणं प्रसाद्य समूर्चिता एकमेव जन्म करोति। और जब ये एक जन्म होता है तो तच्चन्म तेन व कर्मणा लब्धायुष्कम भवती तो ये जो एक जन्म है जाति जन्म का मतलब हो गया जाति ये तेन कर्मणा उसी कर्म से जिस कर्म से जन्म मिला था उसी कर्म से कर्म का मतलब है प्रारब्ध एक कर्माशय जो प्रारब्ध के रूप में है वो ही उसी से ही लब्धायुष कम भवती आयु को प्राप्त करता है प्राप्त आयु वाला हो जाता है जन्म भी उसी से हुआ और आयु भी उसी से मिली है जो एक कर्माशय है प्रारब्ध कर्माशय आयु भी मिल गई और तस्मिन आयुषी तेन कर्मणा भोग और उस आयु में उसी कर्म से उसी कर्म से उसी प्रारब्ध से भोगा संपद्धते भोग भी संपन्न होता है हमें साधन मिलते हैं भोग का मतलब भोग के साधन तो जिस कर्माशय से जन्म हुआ था उसी कर्माशय से आयु हुई है और उसी कर्माशय से भोग भी हुआ है और ये कर्माशय एक ही जन्म में फल देने वाला है एक ही जन्म में फल देने वाला है ये प्रारब्ध असौ कर्माशयो जात्यायोग हेतुत्वा त्रिविपाक अभिधीयते तो ये जो कर्माशय है प्रारब्ब रूप कर्माशय है ये जात जन्म आयु और भोग यानी जाति आयु भोग का हेतु होने से त्रि कहा जाता है तीन विपाक हो रहे हैं इसके तीन तरह के फल मिल रहे हैं तो जात्यायर्भगा विपाक कहा था तद विपाको जात्यायुर्भोग तो ये एक पूरे कर्माशय से ही जाति आयु भोग तीनों हमारे को प्राप्त होते हैं अभिधीय अथा एक भवि का कर्माशय उक्ता इसलिए ये जो कर्माशय है जो जन्म देने वाला है प्रारब्ध वो एक भविक होता है एक भविक का मतलब है एक भव को देने वाला एक जन्म को देने वाला है तो पीछे जो इन्होंने चार पक्ष रखे थे उसमें जो चौथा पक्ष था अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देते हैं। उसकी पुष्टि यहां पर कर रहे हैं कि अनेक कर्म मिलकर के प्रकट होकर के समूर्चित होकर के जो प्रारब्ध कर्माशय बना है वो प्रारब्ध एक ही जन्म को देता है ये सब मिलकर के एक एक ही जन्म को देते हैं अनेक कर्म एक जन्म को दे रहे हैं और जन्म के अनुरूप आयु और आयु साथ में भोग ये भी साथ में जुड़े हुए हैं तो ये एक कर्माशय है दो, दो जन्मों को कभी नहीं देगा ये, ये प्रारब्ध कर्माशय दो जन्मों को नहीं देगा एक जन्म ये दे दिया और फिर उसी ने दूसरा जन्म भी दे दिया ऐसा कभी नहीं होगा जब एक जन्म मिला हुआ है अब उसकी समाप्ति के समय एक जब नया प्रारब्ध आएगा अगले जन्म वाला वो यहां मृत्यु को करा कर गया अगला जन्म दे देगा तो असो कर्माश अतः एक भविक का कर्माश है हो गया अब आगे जो लिखा हुआ है दृष्ट जन्म वेदनीय दृष्टि के पहले क्या लिखा हुआ है दृष्टि है ठीक है जिनकी पुरानी पुस्तक है उसमें कुछ और होगा उसको काट लेना दृष्ट जन्म वेदनीय से बुले दृष्टिजन्म वेदनीय स्तु एक विपाकार भोग हेतुत्पाद ये जो अभी चर्चा की थी इन्होंने ये अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय की बात थी ऐसा कर्म जिसका फल उसी जन्म में नहीं मिलता जिस जन्म में कर्म किए गए थे तो पिछले बाकी थे बहुत सारे और इस जन्म में मनुष्य जन्म में किए हुए कर्म भी बाकी हैं जिनका फल मनुष्य जन्म में ही इसी मनुष्य जन्म में नहीं मिला अब उसका जन्म उसका फल आगे जन्म आदि में मिलेगा तो ये जो अनेक कर्म मिलके एक जन्म देते हैं ये किन कर्मों की बात है जो अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म है दृष्टादृष्ट पीछे जो कहा था क्लेश मूल्य कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय तो ये जो एक भविक कर्म की बात कही गई ये अदृष्टजन वेदनीय कर्मों की बात कही गई थी। वो तीनों चीजें देते हैं जाति आयु भोग लेकिन कर्म तो दृष्टिजन्म वेदनीय भी है पीछे कहा गया तो जो दृष्टिजन्म वेदनीय वो त्रिविपा की होते हैं द्विविपाकी होते हैं एक विपा की होते हैं कैसे होते हैं वो चर्चा चलाई जा रही है तो दृष्ट जन्म वेदनीय स्तु एक विपाक आरंभ भोग हेतुत्वा केवल एक विपाक को भी आरंभ करने वाले हो सकते हैं भोग का हेतु होने से पिछले प्रारब्ध के अनुसार अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार जाति आयु भोग मिल गए अब जीवन चल रहा है मनुष्य जीवन अब उसने यहां और कर्म कर लिए अब उन कर्मों से जब ऐसे कर्म जो दृष्टिजन वेदनीय इसी जन्म में फल दे रहे हैं तो वो क्या फल दे सकते हैं वो केवल भोग दे सकते हैं ये एक प्रकार वो जाति तो दे नहीं सकते जाति तो मिल ही चुकी है जन्म तो दूसरा क्या देंगे वो अगर वो दूसरा जन्म देते हैं तो वो दृष्टिजन्म वेदनीय नहीं कहलाएंगे वो तो अदृष्ट जन्म वेदनीय हो जाएंगे इसलिए दृष्टजन्म वेदनीय कर्माशय या तो केवल भोग को देगा वर्तमान का जो पुरुषार्थ है एक तरह से वो पुरुषार्थ किया कर्म किया और वह कर्माशय में गया और उसी का फल हमारे को यहां भी प्राप्त हो रहा है तो या तो केवल भोग को देगा अब पिछला वाला भोग भी बाकी है जन्म वेदनीय कर्माशय से जो भोग प्राप्त था वो तो है ही वर्तमान मनुष्य जन्म से किए गए जन्म वेदनीय से भोग भी प्राप्त हो सकता है तो जिन जन्म वेदनीय कर्मों से भोग केवल मिलता है वो एक विपाकार कराएगा क्योंकि तो जाति आयु भोग इन तीन में से वो केवल भोग को दे रहा है तो ये एक विपाकार होता है उसी के लिए यहां कहा गया दृष्ट जन्म वेदनीय तु एक विपाकार एक विपाकार होता है क्यों भोग हेतुत्वा भोग का हेतु होने से कारण होने से अगली बात करें द्विविपाकार वा दृष्ट जन्म वेदनीय के बारे में ही कहा जा रहा है दृष्ट जन्म वेदनीय द्विविपाक आरम्भी भी हो सकता है दो विपाक भी दे सकता है कौन कौन से आयुर्भोग हेतुत्वा वो आयु भी दे सकता है और भोग भी दे सकता है दोनों चीजें दे रहा है वो आयु और भोग दोनों को दे रहा है तो द्विविपाकरंभी हो गया तो केवल भोग भी दे सकता है आयु और भोग भी दे सकता है और जब त्रिविपाकरंभी होगा अदृष्ट जन वेदनी वो जाती भोग तीनों को दे सकता है द्विप विपाकार व आयुर्भोग हेतुत्वाद नंदीश्वर वहुषवत विति नंदीश्वर और नहुष के समान ये उदाहरण दिए गए जो हमने पिछले सूत्र के संदर्भ में भी चर्चा की थी यहां पर तो कम से कम ये तो नहीं है जाति तो नहीं बदल रही है वो तो जो सर्प के समान बात कही जा रही है तिरियक की बात कही गई कि सर्प बन गया वो तो जाति तो नहीं बदल रही है इतना तो पक्का है अब रही बात कि इनको जो विपाक हुआ वो एक विपाकरंभी था या द्विविपाकार रंबी था तो यद्यपि द्विविपाकार आरमी के साथ दिया गया है लेकिन पीछे चूंकि एक विपाकार भी कहा गया है तो ये दो उदाहरण अलग अलग माने जाते हैं एक, एक विपाकार और एक द्विविपा कारंभी का तो यहां पर जो नंदीश्वर और नहुषवत है तो नंदीश्वर वाला उदाहरण तो द्विविपा कारंभी का माना जाता है और नहुष का उदाहरण एक विपाकार माना जाता है यथाक्रम नहीं है ये आगे पीछे है जैसा कि दृष्टांत लोग मानते हैं उस कथा के अनुसार ऐसा है तो नहुष जो देवताओं का इंद्र था उसने अपने परिणाम को छोड़कर तीर्यक्तु के रूप में परिणत हुआ तो उसकी आयु कम नहीं हुई थी जो देवत्व दिव्य आयु थी उसकी आयु कम नहीं हुई उसने पाप कर्म किया तो पाप कर्म का फल अगर आयु के रूप में आएगा तो क्या आएगा आयु घटेगी उसकी आयु घटी नहीं आयु तो उतनी ही थी उसकी दुष्ट कर्म किया था आयु तो बढ़नी नहीं थी उससे बस उसको भोग बढ़ गया सर्प योनि का जो दुख होता है तीर्य योनी का जो दुख होता है वो उसको प्राप्त हुआ तो केवल भोग मिला उसको और नंदीश्वर ने जो अपना शुभ कार्य किया उससे उसकी आयु भी बढ़ गई दिव्य आयु की भी प्राप्ति हुई और दिव्य भोगों की भी प्राप्ति हुई तो आयु और भोग दोनों उसको मिल गए ऐसा व्याख्याकार कहते हैं इसे तो ये उदाहरण एक एक करके एक एक विपाकार नहुष का और नंदीश्वर का द्विविपा कारंभिका इस रूप में व्याख्याकार इस करते हैं लेकिन जाति तो नहीं है इसमें इतना पक्का है त्रिविपाकर भी तो नहीं है आगे क्लेश कर्म विपाभव निर्वर्ति वासना भी अनादिकाल समूर्चित इदम चित्तम चित्रीकृतम इव सर्वतो मत्स्य जाल ग्रंथि भी इव आततम एता अनेक भवपूर्विका वासना है कर्माशय को तो कहा था एक भवी कर्माशय है एक ही जन्म में फल देता है वासना के लिए क्या कहा जा रहा है वासना का मतलब संस्कार वासना रूप संस्कार अनेक भवपूर्विका वासना है वासना वासनाएं अनेक जन्मों में बनी है ऐसी ये होती है। अनेक जन्म पूर्विका अनेक जन्मों में मिलकर के बनी है ये ये बनने की दृष्टि से कह रहे हैं पूर्विका कैसी है ये वासनाएं तो उसके लिए कहा क्लेश कर्म विपाक अनुभव निर्वर्ति क्लेश से कर्म से विपाक से अनुभव से जो उत्पन्न हुई है ऐसी पीछे जो क्लेश कर्म विपाक पुरुष ईश्वर आया था था उस संदर्भ में भी उद्धृत किया था मैंने तो क्लेश कर्म विपाक ये तीन और साथ में यूं जोड़ सकते हैं इनके अनुभव से क्लेश के अनुभव से कर्म के अनुभव से विपाक के अनुभव से जो निर्वर्तित भी तुवासना भी जो वासनाएं बनती हैं वो कैसी हैं अनादि काल समूर उन वासनाओं के द्वारा अनादि काल से समूर्चितम इधम चित्तम ये चित्त रंगा हुआ है ये संस्कार चित्त में रहते हैं ये वासनाएं चित्त में रहती है तो चित्त ही उनसे रंगा हुआ है जब अलग अलग रंग करते जाते हैं कपड़े पे कागज पे तो उन रंगों से युक्त तो हो जाता है ऐसे ही चित्त पर जो ये बहुत सारे रंग रंगे गए हैं वासनाएं रंगी गई हैं तो उनसे चित्रित हो जाता है वैसा कर वैसा पशना भीर अनादिकाल समूर्चितम इदम चित्तम ये जो चित्त है चित्रिकृतम इवा बड़े रंगा हुआ हुए के समान सर्वतो सब ओर से मत्स्य जाल ग्रंथि भी इवा आततम मछली के जाल की गांठों के समान चारों ओर से वो ढका हुआ है फैला हुआ उसमें विस्तृत है जैसे कि मछली पकड़ने के जाल में गांठे ही गांठे होती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है गुथी रहती है संबंध रहता है ऐसे ही ये संस्कार एक दूसरे से गुथे हुए रहते हैं गांठे बंधी भी रहती हैं, एक से दूसरा संबंधित रहता है उसकी तरह से ये रहते हैं और ये अनेक भावपूर्विक वासनाएं होती हैं आगे यस्तु अयम कर्माशय है ऐसा एक भाविका उगता ये कर्माशय तो एक भाविक है एक भाविक के दो तरह से अर्थ लिए जा सकते हैं एक तो ये लिया जो पहले मैं बता रहा था कि प्रारब्ध कर्माशय वो एक जन्म को देने वाला होता है फिर अगला जन्म होगा उससे पहले फिर, फिर नया प्रारब्ध कर्माशय बनेगा संचित में से निकल कर के आएगा ऐसे सब एक एक वाले होते हैं दूसरा इसका अर्थ है जैसे कि वासनाएं हैं वो अनेक भावपूर्विक हैं, अनेक जन्मों में मिलकर के ये वासनाएं बनी हैं, लेकिन कर्माशय एक भविक कर्माशय का दूसरा अर्थ क्या ये एक ही जन्म में बनता है केवल और वो जन्म कौन सा है मनुष्य जन्म अन्य जन्मों में बनता ही नहीं है कर्माशय इस दृष्टि से भी इस संगति को इस पंक्ति को देख सकते हैं यस्तु अयम कर्माशय ऐश एक भवि का उगता एक भावी क्या तो भविष्य में एक को देने वाला और पूरे कर्माशय को देखेंगे उस दृष्टि से पीछे से देखेंगे तो एक ही जन्म में वो बनता है मनुष्य जन्म में अन्य के अन मनुष्य जन्म कई हो सकते हैं उनमें मिलता मिलता मिलता बन रहा है लेकिन बनेगा मनुष्य जन्म में ही बाकी किसी जन्म में शरीर में कर्माशय नहीं बनेगा इसका भी तात्पर्य ले सकते हैं आगे ये संस्कार आमृति हेतु तावासना चनादि कालीनाह तो जो संस्कार स्मृति के हेतु होते हैं जिनके कारण स्मृति आती है वो संस्कार एक धर्माधर्म रूप संस्कार होते हैं एक वासना रूप संस्कार होते हैं तो ये स्मृति के हेतु जो वासना रूप संस्कार है उनका है कि ये संस्कार आय स्मृति हेतु जो स्मृति के कारण संस्कार होते हैं ताह वासना वो वासना है वो वासना रूप संस्कार अनादिकालीन आती वो काल से चले आ रहे हैं यश असो एक कर्माशय ये जो एक कर्माशय है वह स नियत अनियत विपाक जो एक शरीर में होने वाला ये कर्माशय है ये कर्माशय नियत विपाक वाला भी होता है और अनियत विपाक वाला भी होता है नियत विपाक का मतलब है निश्चित फल को देने वाला निश्चित स्थिति में एक जीवन में फल देने वाला और अनियत विपाक है मतलब वो कभी भी दे सकता है निश्चित नहीं है अभी वो तो नियत विपा की और अनियत विपाक दोनों तरह से होते हैं तो कर्माशय पहले बताया दृष्ट जन्म और अदृष्ट जन्म ठीक है दूसरा बताया नियत विपा की और अनियत विपा की निश्चित विपाक है जिसका कि अभ होगा इसका और अनियत भी होता है तो कर्माशय स नियत विपाक अनियत विपाक तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाकस्य एव अयम नियमों ये जो एक भविक की बात कही जा रही है अनेक कर्म मिलकर एक जन्म देते हैं वो कौन से कर्म है अध जन्म वेदनीय मैं जो नियत विपाकी है उनके लिए ये नियम कहा जा रहा है नियत विपाकी और अनियत विपाकी ये दोनों ही अदृष्ट जन्म वेदनीय की दृष्टि से कथन किया जा रहा है जो कर्म अध जन्म वेदनीय है वो नियत विपाकी हो सकते हैं और अनियत विपाकी हो सकते हैं तो जो एक भविक कर्माशय कहा जा रहा है जो प्रारब्ध है जिससे कि यह शरीर मिला है वो सारे के सारे तो आएंगे नियत विपाकी उनके लिए नियत हो गया है कि इन कर्मों का फल इस जन्म में मिलेगा ये नियत विपाकी है अब उसके अतिरिक्त जो बचे हुए हैं कर्म संचित कर्माशय में से प्रारब्ध कर्माशय जो बना जिससे कि अब नियत फल मिलने वाला है तो इस प्रारब्ध के अतिरिक्त संचित में जो और कर्म बचे हुए हैं वो उनमें बहुत सारे अनियत विपाकी कर्म तो इन्होंने कहा विक कर्मशायत विपक तेदनीय सेपकअ ये नियम जो है वो अदृष्टजन्मेदनीय और निपकी के लिए है न तो अदृष्टजन्मेदनीय से अनियत विपक अदृष्टजन्म वेदनीय अनियत विपकी के लिए ये नियम नहीं है वो एक ही भविक होता है अस्मा क्यों तो यो ही अदृष्ट जन्म वेदनीयो अनियत विपाक जो अदृश्य जनवेदनीय अनित विपा की कर्म है उसकी त्रय गति तीन प्रकार की गतियां होती है तीन तरह से हो सकता है इसलिए वो नियत नहीं है क्या क्या हो सकता है तो कृतस्य अभिपक्व से विनाश पहला है कृतस्य जो किया जा चुका है लेकिन अभिपक्व अभी फल नहीं मिला है उसका विपाक नहीं हुआ उसका विनाश हो जाता है समाप्त हो जाएगा बिना फल दिए भी कर्म समाप्त तो होता है उसका भी एक संकेत यहां से है कृतस्य अविपक्व विनाशः कोई कह सकते हैं भाई पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं तो कहने लगते हैं कि भाई भाभी नहीं करेगा वो इसलिए कृतस्य लिखा है तो किए वे का नाश होता है हाँ किए वे का नाश हो जाता है भोग लेने पर उनका कृतस्य अविपक्वस्य विनाश एक पाठ दूसरा प्रधान कर्मणि अवाप गमनम जो प्रधान कर्म है उनके साथ साथ वो सहायक रूप में रहते हैं अब आप गमन होता है उसके साथ साथ डुबकी लगा के उसके साथ साथ चलते रहते अलग से नहीं कर पाते पीछे कर्माशय के लिए बताया था प्रधान और उपसर्जन भाव से वो रहते हैं कोई इसमें मुख्य होते हैं कुछ गौण होते हैं तो जो गौण होते हैं वो प्रधान के साथ साथ चलते हैं और वहीं अपना भोग दिलाते रहते हैं साथ साथ में चलते हैं। वो स्वयं नहीं कर सकते लेकिन प्रधान कर्म फल देता है उसके साथ साथ ये देते चले जाते जंगल में कई पशु होते हैं खुद तो शिकार कर नहीं सकते लेकिन बड़े जो शिकारी होते हैं उनके साथ साथ चलते रहते हैं कि जब ये शिकार करेंगे इनके साथ साथ हमारा भी हो जाएगा कि तो प्रधान के साथ साथ चलते रहते हैं अब आप गमन से प्रधान कर्मणी अवाप गमनम बा तीसरा है नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूत सेवा चिर अवस्थान जो नियत विपा की कर्म है और उसमें भी जो प्रधान कर्म है उनके कारण से अभिभूत हो जाते हैं दब जाते हैं एक तो था प्रधान कर्म के साथ आवाप गमन है यानी वो साथ साथ में चलते रहते हैं और फल दे देते हैं लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो नियत विपा की होते हैं इनका फल अभी मिलना है और प्रधान है तो जब उसका फल मिलना है तो कुछ फल रुक जाएंगे कि नहीं अभी आप नहीं आ सकते उसको दबा करके रख देंगे अभी आपको कोई अवकाश नहीं है वो दबा रहेगा जब तक ये नियत विपाक प्रधान कर्म है तब तक वो उठ करके नहीं आ सकता है दूसरा जब इसका भोग समाप्त हो जाएगा तब फिर वो आ जाएगा जैसे विशिष्ट व्यक्ति जाता है प्रधान तो अन्य लोग फिर वहां आ जा नहीं सकते रोक दिए जाते हैं नहीं आएंगे तो यह हुआ नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूत सेवा चिर अवस्थान देर तक वो टिके रहते हैं बहुत देर तक वो टिके रहते हैं पहला वाला जो है ना कृतस्य अविपक्व से विनाश है उसके संदर्भ में कई जने ये बोलते हैं कि नाश को तो वो मानते नहीं है।, बिना फल नाश कैसे हो सकता है वो तो बिल्कुल सिद्धांत विरुद्ध लगता है उनके भोग तो होगा तो इसका तात्पर्य वो क्या ले लेते हैं बोले अभी नहीं वो रखे रहते हैं और बाद में फल देते हैं मुक्ति के बाद में देते हैं वो कर्म फल किया है अभिपक् हुआ है और उसका विनाश का मतलब वो ले लेते हैं कि मुक्ति के बाद में देंगे वो क्योंकि नाश तो वो नाश को तो नाश मानते ही नहीं सिद्धांत विरुद्ध मानते हैं मुक्ति के बाद में देते हैं। तो तब तक वो रखे रहते हैं तो अगर वो तब तक रखे रहना अर्थ होता है इसका विनाश वाला तो ये तीसरा विकल्प क्यों देते नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य से चिरम अवस्थान देर तक पड़े रहते देर तक पड़े रहने के लिए अलग लिखा हुआ है और विनाश के लिए अलग लिखा है और विनाश का विनाश तो लेना पड़ेगा हमारे को विनाश का मतलब देर तक रखे रहना थोड़ा ना लेंगे बोले तो विनाश का मतलब क्या होता है अश अदर्शन है दिखाई नहीं दे रहा है तो सही हो है तो सही हो वो, तो वो। व्याकरण को बीच में ले आते हैं आदर्शन हम लोप का मतलब आदर्शन है दिखाई नहीं दे रहा है वो तो अगर ऐसा मानेंगे कि नाश कभी फिर तो कभी नाश होगा ही नहीं उनसे पूछते हैं कि कर्म फल भोगने के बाद में क्या होता है उन कर्मों का कर्म फल भोगने के बाद में कर्मों का क्या होता है नाश होता है समाप्ति होती है नाश होता है तो वहां भी नाश का वही अर्थ लगा लो नाश दर्शन है दिखाई नहीं दे रहे हैं तो सही बाद में आएंगे फिर जिन कर्मों को भोग लिया है वो नाश हो गए नाश का मतलब है कि वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन बाद में आएंगे तो जिनको भोग लिया वो भी वापस आएंगे दोबारा वे तो नाश शब्द का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे कहीं भी वो तो नाश का नाश अर्थ है देर काल तक चिरकाल तक रहने का चिरकाल तक करते हैं तो नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूत सेवा चिर अवस्थान ये तीन विकल्प इन्होंने बताए अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक की कर्मों के इसके बारे में कुछ और बातें आगे व्याख्या के अंदर प्रमाण सहित तो और बताएंगे इतना ही रखते हैं प्रणौतम रिश